तो जैसे कपड़े में धागा होता है इस प्रकार तो सारी सृष्टि एक एक धागे के रूप में हम से प्रभाव प्रवेश तथा नई सर्वे वक्त होता सु परमात्मा के तत्व तो के विचार की बात दूसरी है हम क्या बने जा रहे हैं हम दुरात्मा हो रहे हैं कि हम सदात्मा हो रहे हैं ये प्रश्न है। दूसरी कक्षा का है और सब परमात्मा ये दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरी कक्षा का है दोनों का कोई आपस में मेल नहीं है ये खुद ही रमजान के लिए नहीं है सभ्य प्रभा को देख जब अंत करण शुद्ध होता है करते करते भगवान की कृपा होती है तब सामने की वस्तु में प्रभात्मा का दर्शन होता है पीपल के पेड़ में प्रभात का दर्शन तुलसी के पौधे में प्रभात का दर्शन परमेश्वर का बट, बट पूजा गाय में हाथी में परमेश्वर की पूजा ये दृष्टिकोण थोड़ी है ये तो बहुत चकोटी का दृष्टिकोण है और ये सबके जीवन में आ जाए इसकी कोई संभावना भी नहीं है और सबके लिए जैसे आज कल असी ब्रह्म तुलसी तो ब्रह्म कहा जाता है उस प्रकार का ये अस्सी तो है भी नहीं सभी कही सब लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं तो और सभी लोग करते हैं, ये दृष्टिकोण नहीं है ये बहुत ही बानदारी का उच्च कुछ का दृष्टिकोण है तो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 उस वृत्ति तो माने होता है बर्ताव हाथ दोनों जोड़ दिया तो नाम प्रणाम हो गया और दूसरा तो बांध लिया मारने को तो उसका नाम प्रहार हो गया हाथ तो बात हाँ यही है उसका नाम प्रणाम रखो चाहे प्रहार रखो इसलिए वृत्तिमान क्रिया क्रिया के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता एक दिखा रहे हैं कि दो दिखा रहे हैं कि तीन दिखा रहे हैं इससे हाथ अलग अलग नहीं हुआ हाथ तो एक ही रहता है इसी प्रकार एक ही चीज है उसमें तरह तरह की बृत्ति तरह तरह के मन तरह तरह के जो हार हाथ ये सब नाम तो रख लेते हैं ये ऐसा करे तो विवे सिर झुका ले धरती पर तो उसका नाम हो जाता है नमाज और नमाम सिड़ने का नमस्कार तो असल में मानसी और नमस्कार में कोई फर्क नहीं है नाम का ही फर्क है कोई सिर झुका के करते हैं कोई हाथ जोड़ के करते हैं कोई दंडवत करके करते हैं नाम का फर्क होने से चीज में फर्क नहीं होता चीज एक ही है सब की सब एक ही नहीं है एक ही है ये बंटवारा तो बिल्कुल बनाव के है ये मेरा ये तेरा तो सांख्य और ते मेरा तेरा गलत है मैं तू गलत है ये शरीर मैं है ये शरीर तू है ये भी गलत है और ये मेरा है ये तेरा है ये भी गलत है एक ही है सब हर हर में तरुणी ज़िए। तरुणी ज़िए। जो नाम है उसको आप और कोई दूसरा भी रख सकते हैं वैसे हृदय के चार भेद चार व्यक्ति चार विशेष हैं। देखो अभी हम बैठे ही यहाँ मन में संकल्प हुआ कि बिहारी ही चले तो जब संकल्प हुआ तो हमने उसी चीज का नाम मन रख लिया फिर मन में दुविधा हुई चले कि न चले हो तो गए मन तो वही का वही है नाम से हो गया और उसके बाद निश्चय हुआ कि चलेंगे ये निश्चय हुआ कि नहीं चलेंगे तो जिसमें संकल्प हुआ तो उसी में दुविधा हुई उसी में निश्चय हुआ और उसी में चढ़ने का अहंकार हुआ मैं चल रहा हूं और ये चारों चीज जिस एक गोलक में एक बर्तन में जैसे गोलक में पैसा रखता है जिस एक में रखा हुआ है उसको चित्त कहते हैं तो उसमें कभी कोई उभरता है और कभी पूरी कोई उभरता है कभी संकल्प होता है तो कभी चुविधा है तो कभी निश्चय होता है तो कभी अहंकार होता है जिसको मैं तीन बरस कर था <coughs> तो था अब इस बात को चौहत्तर वर्ष के लगभग तिरतर चौहत्तर वर्ष हुए हमारे मामा ने हमको बोलने रखा था और उसको उस, तो उस से था नाई भी कितनी बातें भूल गए लेकिन उसकी स्मृति अभी बनी हुई है तो वो स्मृति कहा रहती है उसका दाम आप रखते कटोर के दो स्मृतियों को कटोर के अपने घीचा करता है और जिसमें से समय समय पर तो प्रसक्त और चाइना में कुछ और रखिए लेकिन वो स्मृतियों का संस्कारों का एक जो मन में कभी कभी उभरता है और कभी कभी शांति वो ध्यान देखिए भेद देखा देखो भेद देख बनाओ तो बढ़ती जाते हैं बड़े एक मित्र है का में गढ़वाला तो हाँ हाँ मिल रहा है, दर्वाला। दर्वाला है वो कहते हैं कि आप लोग तो बन में है वन के विभाग में है वृद्धावन में है। और हम महल में है वृद्धावन में भी दो तो विभाग है एक महल है और एक वन है फिर कुंज होता है फिर नित्य निकुंज होता है बेहत तो तो निकुज होता है नाम बढ़ाते जाओ तो चाहे जितने नाम बढ़ाते जाओ उसका कहीं कोई अंत नहीं सब को कर, सब को है सबको मिला कर सबके हृदय में एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी दाम से भूल सकते हैं और किसी भी रूप देख सकते हैं एक एकता देखने से राजदेश कम होता है और भेद देखने से राज देश बढ़ता है देखो जब पहले पैर धरती बनी उस तो सबका नाम भारतवर्ष था तो उस समय समुद्र के कारण टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे समुद्र ने टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर लोगों ने अलग नाम रखना सीखा अलग नाम रखना ये यूरोप है ये एशिया है अमेरिका है धरती वही की वही फिर उसके बाद देखो एशिया में भी भारतवर्ष है ये श्रीलंका है ये बर्मा है ये पाकिस्तान है इसे क्या है जब बनना शुरू होता है तब हम लाठी मारने को तैयार होते हैं और जब बन जाता है तो संधि करते हैं सुबह करते हैं हमारे सामने तो आंध्र और का विभाजन हमारे सामने तो हुआ है ना बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने ही तो बना है ना ऐसे ये सब टुकड़े बनते और बिगड़ते रहते हमारे दिल में टुकड़ा न हुआ बाहर का टुकड़ा जब भीतर टुकड़ा बढ़ा देता है तब तो हमको तकलीफ होती है कहां उत्तर है आप हमसे उत्तर बैठे हैं कि दक्षिण बैठे हैं मैं भीत से उत्तर बैठा हूं कि दक्षिण बैठा हूं ये सब आदमियों ने अपनी अपनी बुद्धि की संकीर्णता या वीरता के कारण बना लिया है इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है ये तीर्थ कहते हैं जिसका सहारा लेकर मनुष्य ठर जाए करने के लिए तीर्थ होता है जैसे दाम उससे पार हुआ जाता है और हार वो होता है जहाँ जाके रहते हैं इस अर्थ में संस्कृत में ये दो शब्द हैं अपने घर पे पहुंच के रहने का नाम धाम है और रेलगाड़ी से जाने का नाम तीर्थ है रेलगाड़ी तीर्थ है और अपना घर धाम है ऐसे धाम माने रहने की जगह और तीर्थ माने जाने का पहुंचने का साधन है महापुरुषों को सारे कष्ट क्यों देखने में आते कोई बोलते हैं कि महापुरुष दूसरों का कष्ट स्वयं ले लेते तो महापुरुष अपना कष्ट दूसरों को दे भी दे सकते <laughs> देखो ये सब भावुकता की बात है न कोई किसी का कष्ट देता है न कोई किसी का कष्ट देता है जहाँ जैसा मसाला है उस मसाले में यही चीज कभी कड़ी और कभी मीठी होती है आवड़े को कभी खाया है तो बहुत पहला और कभी आंवरा डाल के पानी किया है तो बहुत मीठा जिसको हम लोग कष्ट कहते हैं इसका दाम ही कष्ट रखा हुआ है इस शरीर की रहनी है ऐसी है ऐसे ही है मेरी भी नाम होती अब तो रोज होती है तो बहुत स्वस्थ है और नहीं होती तो क्या कुछ बीमार है तट्टी होना न होना तो शरीर का स्वभाव है धर्म है तो कभी उसमें पीड़ा होती है कभी पीड़ा नहीं होती है कष्ट ही रखा जाता है कि ऐसा होना कष्ट है। जो लगड़े लोग होते हैं उनको लगड़ा करके पुकारो तो बहुत पाराज होता है। जब पहले पहले लंगड़े होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और जब दो दिन तक रह जाते हैं तो उनको लंगड़ा तो नहीं अच्छा लगता है चलो तुम्हारे पाँव है हमारा रहना अच्छा है हमारा दिल तो लग रहा नहीं है तो ये सब अच्छाई बुराई जो है ये मान्यता है तो शरीर शरीर ही होता है वो तो चाहे महापुरुष का हो चाहे साधारण व्यक्ति का हो असल में आदमी आदमी है उसमें न कोई साधारण है न कोई असाधारण है सब एक शरीर सरखे है और सभी के शरीर में खान पान परिधान अवस्था शक्ति वृत्ती इनके अनुसार ये सब दर्द होते न होते देते जैसा है रहा है वैसा ठीक है जैसा हो रहा है वो ठीक है एक है उस पर गर्म पारी डाल दो तो डाल दिए इसी का ठंडा डाल दू खंडा डाल दी बुखारा है। बर्फ तो का पानी सिर पर लगाते है और पेट में दर्द होता है तो सेकते हैं तो कभी सेक लिया और कभी बर्फ का पानी लगा लिया एक जो तो प्रकृति का खेल है इसमें कुछ बडा भरा बांधे का नहीं है एक एक पति पत्नी के यहाँ गले पर पट्टी लगी हुई थी थोड़ा तो सा कटा हुआ था पट्टी लगी हुई लोग को मैंने उससे पूछ लिया की क्या हुआ है तो उसने अपने पति की ओर देखा और दिया। देद, देद, देद, देद की दिया करते अब रही तो चोट लगी है पट्टी लगी है और वो अपने पति पति की कर्तूत समझकर कर मुस्कुरा रही है जो तो जयपुर तो में कहा कि हमको लिखा महारानियों के बारे में तुम लोग जेड़ कैसे पहनते हो साढ़ी कैसे पहनते हो तो चालीस गज का लहना महाराज हो गई वो लोग कपड़ा लेता है और नाखून से लेकर के पाँव के नाखून से लेकर वो सोना और वो हीरा पांच किलो वजन भी खुल रहा हूँ पांच किलो नहीं था ज्यादा महाराज जी को कह दिया जाता की जरा इसको लेकर चलो तो वो अपनी शान के खिलाफ समझ और जोड़ होने पर उसको अपने शर पर लेकर चल रहे तो ये हम लोगों की जो रहनी है हम देखते हैं जो लोग रावटी में रहते हैं मोहन का काम करते हैं उटी में रहते हैं खदान में रहते हैं जो लोग नोट डाल का काम करते हैं ऐसे लकड़ी दिन के रोटी पका लेते हैं वो खाते समय खूब हंसते हैं खूब मौज में रहते हैं है। आदमी मरता है तो कितना रोते हैं। है हाय हाय छुड़ गया एक आठ वर्ष के बाद ही उसकी याद नहीं आती है क्या विकास है तो ये सब जो है ये मन की मान्यताएं हैं इनमें कुछ भी तत्व नहीं है चाहे हाय हाय करते हुए चाहे फरी हाँ बोले चाहे हर बोलो चाहे ह्रीम बोलो चाहे रहीम बोलो हरी बोलो हर बोलो हृम बोलो रहीन बोलो एक ही परमेश्वर के सब के सब नाम है कहीं इसमें भेद करने की गुंजाइश नहीं है तरह दुख सुख है भेद है वो सब नर्ष है राग तो। देश राग द्वेश दिश्ट, का अभाव आत्मा दर्शन के लिए है व्यवहार के लिए क्योंकि रात देश के बिना जीवन सुवर की तरह हो जाएगा और राग देश अत्यंत आत्मसत्तिष्ठान में है आत्मा में तो कोई व्यवहार है ही नहीं लेकिन कृपया स्पष्ट करने की कृपा करे क्या व्यवहार आज देश के बिना चल सकता है आपकी इतनी जानकारी है उसने हमारे बताने के लिए थोड़ी कुछ ऐसा जा आप सब जानते हैं कि क्या व्यवहार में है और क्या परमार्थ में है तो लाग मान्य होता है किसी के रंग में रंग जाना और देश के माने होता है किसी चीज को देखकर कर जलने लगना तो हमारा दिल किसकी याद आने पर किसका नाम आने पर तो मुंह बिच जाता है तो मैंने एक से पूछा आज कल कैसे बोला बताओ नाम मैंने ही कह दिया हूँ तो ये ये भी जोर लिया जाता है उसी से पहले बहुत मित्रता थी और हमने देखा लड़की लड़कों ने बड़े प्रेम से माँ बाप का विरोध करके परिवार का विरोध करके आपस में शादी करी और लव मैरिज हुआ और दो बार भी नहीं हुआ दोनों में ऐसी लड़ाई हुई तो में मुकदमा हुआ अंत मुकदमा हुआ और वो तलाक तलाक हो गए दो महीना नहीं अभी तो एक घटना घटित हुई एक बड़े घर आश के बड़े से बड़े घरों में मारे जाते हैं उनके घर में लड़की की शादी हुई शादी में मैं भी गया था दो महीना भी नहीं हुआ तलाक की वैठ तो यहाँ तलाक नहीं हो सकता था शायद सकता ऐसा है तो उसके लिए कुछ समय चाहिए तो उतना समय नहीं हुआ था कोई तो सी वजह नहीं थे तो कहीं अमेरिका के किसी छोटे से देश में कोई ऐसा कानून है तो वहाँ जाके लड़की वहाँ की नागरिक बनी बेटा फिर हिन्दुस्तान गए और चुपचाप तीन महीना चार महीना बीत गए और वहाँ पे दूसरे से साबित कर नाम है ना लड़के का अभिजित अभिजित अभिजित की अभिकार अभिजित अभिजित लड़के का नाम अभिता मिलकर बोलता हूँ और गाँव कुछ गाँव में देखने का एक तो अमिताभ तो है, है ही है एक अमिताब है एक का किताब है एक अभिजीत है उनको नाम भूल गया है आया तो दो चीज बार विचारा देगा, लेकिन नाम भूल गया है शादी विद्यार्थियों में बड़े टाइम ऐसी शादी हुई थी क्या है मन की क्या हालत किससे प्रेम करता है किससे राज करता है किससे भोज करता है भेज चाटे तो अच्छा लगता है परिवार चाटे तो भागते हैं कहूँगा है की नहीं गाय चाटेगी तो चांद तो तो को ही छिलके ले जाएगी खून निकलने लगेगा बहुत खुरदुरी जीव होती है गाय और भैंस की जीभ गई चिखनी होती है की जब वो चाटती है तो बहुत मजा आता है रोड हो तो जाता है तो कुत्ते लाकर घाव में थोड़ा मीठा बीचर कुछ लगा और कुत्ते चटवाते हैं तो रोह अच्छा हो जाता है तो क्या क्या चीज दुनिया में बुरी है क्या हिस्से है अपने स्थान पर अपनी जगह पर सब अच्छा है अपनी जगह पर सब बुरा है त्रिपुरा रहस्य का कोई बात आप सी के मुख्यालय में से चर्चा सुनी उसके प्रतिपाद तो जो बच्चों के हमारा सिंह जो वाशिष्ठ का जो प्रतिपाद है वही ही रहस्य का है और आप मुझसे इतना सस्ता क्यों पूछ लेना चाहते है थोड़ा परिश्रम करके छोटी सी तो पुस्तक है उसको पढ़ लीजिए दस दस पन्ने पढ़ेंगे तब भी एक महीने में पढ़ जाएंगे उसका प्रतिपाद जो है आत्मा थी अद्वितीय था सब है, यही उसका त्रिपुरा में तीन पुर जागृत सुशुक्ति तीन पुरी। इन तीनों में जो एक शक्ति चिथिशक्ति उसका नाम त्रिपुरा है त्रिपुर सुंदरी है स्त्री बोलना होता है तो त्रिपुरा बोलते हैं और पुरुष बोलना होता है चित बोलते चिथी बोलो चिथी शक्ति बोले चीज एवं तो बोल प्रार्थना है कि भक्तों को सेवकों की क्रोध क्यों आ जाता है <coughs> सच्चे सेवक ने भी सच्चे सेवक होते क्रोध नहीं आता जो है वो भी प्रकृति का धर्म है जैसे समय पर गर्मी पड़ती है सर्दी पड़ती है जैसे वर्षा आती है वैसे शरीर में मौसम आते है कभी कभी सवेरे खून खड़ने लगता है कि आज किसी पर क्रोध आ है कभी सवेरे से ही हमें मन पसंद है सबके आज सवेरे से ही मन पसंद है आज कुछ बहुत आनंद की बात आ रही सारी प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है और मनुष्य की एक ही शरीर पर भी प्रसन्न पर प्रभाव पड़ता है इसमें अपने को सावधान रखना चाहिए ये भी नहीं रहेगा जाएगा आएगा जाएगा आज जिस पर खोध आता है कल उस पर प्रसन्न होंगे जिस पर सबको क्रोध आता है से, से है और इस से तरह से <laughs> सब है, जो व्यक्ति होता है विष्णु को भी काम आता है ब्रह्मा को भी काम आता है शंकर को भी काम आता है पीछे दौड़ते हैं, ब्रह्मा सरस्वती के पीछे दौड़ते हैं, विष्णु ब्रह्मा के पास जाते जहां तक ये व्यक्ति बना हो रहा है इसमें कभी जलन जैसे शरीर के भीतर कभी जलन होती है कभी ठंडक चलने लगती है कभी कफक कप होने लगती है तो कभी जल जाता है ये सब विश्व प्रकृति है और ईश्वर के ही अनेक रूप हैं। इन सब का जब से ऐसा आ जाए उसका आनंद से हिस्सा ले काम को तो मार डाला उन्होंने और एक हद तक कहा तक काम को मार सकते हैं जहाँ तक देश तो नाम है सामने मोहन बन के देश तो आ गए तो फिर काम आई नहीं रही है जहा तक नाम रूप होता है व्यक्ति होता टुकड़ा होता है उस पर असर पड़ता है ऐसा कोई दुनिया में टुकड़ा नहीं हो सकता जो भी असर होता और जिस पर कोई असर नहीं पड़ता His his recit, hmm. The sequel surpassed the vision of Mr. Monk. He said, "For it, I guess he felt like a certain part. The Brahman made me laugh, well, or confused me. This, this, this." वैष्णवों की भक्ति शांति है कि साधन है वो भक्ति वेदांत की जिज्ञासुपजी कहाँ तक तो उपजोगी वैष्णवों की भक्ति एक हद तक साधन जो है कहाँ तक प्रयत्न करते करते है और साथ भी है जहाँ पे भक्ति सड़क चाहते तो और असल में भक्ति भगवान का अनुग्रह है स्वतः सिद्ध है ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो भक्त न भक्ति एक सहज वृत्ति है अपनी सवेरे उठ के और जो पालों को संभालते हैं बड़े हैं। और उसमें काजल लगाते हैं और वो डंडा मारते हैं किसी का हाथ से प्रेम है किसी का पहलवान लोग अपने शरीर के वृत्त होते हैं उनी स्त्रिया है कनिया घुमे को शाम को दो मतलब दो दो घंटे चार चार घंटे रोज अपने को रियाज करने में लगाते हैं गाना और संगीत मजा आता है तो डंडा मारेगा सितारे फिर जाए तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है उसके अनुसार चलते हैं किसी से लड़ाई करने की वजह तो तो जी जिज्ञास के लिएश्वर लिए का विरोध करे संसार ऐसी बैराग्य होगा दुराचार मालिक के सामने काम करेगा मालिक के सामने काम करेगा तो चार छूटेगा धारम लाल भगवान है सब चरित्र की शक्ति के लिए तो जितना बथेरा है ये सब हमारे जीवन जो तो प्रकृति की सहज रूप रखने के लिए उन जाती है काम आता है तो उत्तर होती है जयपुर के जयपुर से बैठे जयपुर के अचार का किया जाती है जयपुर पानी आ जाती प्रकृति अपनी अपनी प्रकृति राम राम राम राम राम